ऋग्वेदीय अयत्रे उपनिषद के द्वितीय अध्याय के पंचम मंत्र का विचार हम लोग कर रहे हैं इस मंत्र के अवतरण रूप ब्राह्मण वाक्य का व्याख्यान रूप जो भाष्य है उसकी तथा मंत्र के प्रथम वाक्य के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा लगभग हो चुकी है पूर्ववर्ती चार कंडिकाएं ब्राह्मण भागात्मक हैं प्रथम अध्याय तथा द्वितीय अध्याय के चार कंडिकात्मक ब्राह्मण भाग के द्वारा जो अर्थ बताया गया है उसी का कथन करने वाले दो मंत्र यहां पर बताए जा रहे हैं एक प्रकार ये पंचम मंत्र और ष्ठ मंत्र पंचम मंत्र वामदेव ऋषि को गर्भ में ज्ञान होने पर जो अनादि काल से निरंतर पूर्व शरीर का परित्याग एवं उत्तर शरीर का ग्रहण रूप संसार चला आ रहा था उसकी निवृत्ति हो गई ये बताया गया है और इसी अर्थ को पूर्ववर्ती प्रथम अध्याय तथा चार द्वितीय अध्याय की कंडिकाओं ने भी बताया है इसलिए ब्राह्मण उक्त अर्थ का समर्थन मंत्र भी कर रहा है तो एक ही साध्य साधन भाव को यदि अनेक प्रमाण निरूपित करते हैं तो वह साध्य साधन भाव दृढ़ हो जाता है तत्वज्ञान साधन है और समूल अध्यास निवृत्ति कहो या संसार निवृत्ति कहो प्रयोजन है फल है इसे ब्राह्मण भाग ने भी कहा और मंत्र भाग ने भी कहा तो द्विर्ब सुबद्धम भवती के अनुसार सुदृढ़ साध्य साधन भाव होता है इसी दृष्टि से ब्राह्मण भाग ने अपने द्वारा उक्त अर्थ का समर्थक ये मंत्र यहां पर लाया है इसे तदुक्तम ऋषिना इस अवतरण ब्राह्मण वाक्य के द्वारा बताया गया इसके व्याख्यान रूप भाष्य में भाष्यकार भगवान ने ऐसा ही इसका व्याख्यान भी किया गर्भे नुसन अन्वेश आवेदम अहम देवानाम जनिमानि मन विश्वा ये जो मंत्र का प्रथम वाक्य है इसकी एक प्रकार से व्याख्या करते हुए भाष्य तथा टीका कारण ये बताया था कि वामदेव ऋषि ने गर्भ में निवास करते हुए ही इन वाघादि आध्यात्मिक देवता तथा आधिदेव अग्निदि देवताओं के सभी जन्मों को जाना अन्वेदम और ये जो वाघादि तथा अग्नि देव है यह आत्मा की उपाधि है आत्मा नहीं है और वाघादि देव से उपलक्षित लेना है पूरा सूक्ष्म शरीर वेष्टि सूक्ष्म शरीर वाघादि से और अग्नि से समष्टि सूक्ष्म शरीर अभी तक संसार में जितने भी जन्म हुए हैं वे देव शब्द से उपलक्षित समष्टि वेष्टि शरीरों के ही हुए हैं ऐसा गर्भ में रहते हुए ही ऋषि वामदेव जी ने जाना का मतलब लिंग शरीर आत्मा नहीं है अनात्मा है तो जन्म अनात्मा का होता है आत्मा का नहीं इस प्रकार विवेक पूर्वक वाक्यार्थ ज्ञान गर्भ में रहते हुए ही ऋषि वामदेव जी को हुआ ये प्रथम वाक्य ने बताया है यही प्रथम वाक्य के व्याख्यान रूप भाष्य का अभिप्राय बताते हुए टीकाकार कह रहे थे <स्थाँगा> उक्तानी जन्मानि इत्यादि टीका से यही कह, कहा गया था कि उक्तानी जन्मानि शरीर ग्रहण रूपानी तदुपलक्षित सर्वि संसारो विकदिष्ठातृदेवता लिंगशरी न तो असंग व्यानों मम तो से उपलक्षित समस्त संसार ये अनात्मा का है यानी अनात्मा ही संसार धर्मी है न कि आत्मा आत्मा तो संसार धर्मी नहीं है यानी संसार का आश्रय नहीं है ये बताया गया अने पदार्थ विवेक पूर्वकम आत्मज्ञानम उक्तम तो आनेन शब्द से लेना मंत्र के प्रथम वाक्य को तो अनें मंत्र प्रथम वक्य पदार्थ विवेक उक्तम् गर्भे एवनु आत्मज्ञान इत्यादि प्रथम पदार्थ विवेक वक्यने ये दो पदार्थ हैं और तथा पदार्थ का विवेक उनकी अपनी अपनी उपाधि से वाघादि हैं तम पदार्थ के उपाधि अग्निदि है तत्पदार्थ के उपाधि और इन उपाधिभूत वागादि तथा अग्नियादि के ही जन्म है और उपहित जो वाघादि से उपहित चैतन्य साक्षी और अग्नि आदि से उपलक्षित तो, शोधित तो तदर्थ इनमें जन्मादि विकार नहीं है।, संसार नहीं है तो ये निर्विकार है दोनों भी पदार्थ शोधित तो तदर्थ शोधित तम तो अर्थ तो निर्विकार चेतनता दोनों में एक रूपता होने के कारण दोनों का ऐक्य बताएगा अशी पद तत्वी में तो इस प्रकार ये आत्मज्ञान हुआ कि शोधित तदर्थ ही मैं हू का अर्थ है साक्षी ये प्रथम वाक्य के द्वारा पदार्थ विवेक पूर्वक आत्मज्ञान का कथन हुआ आगे हैं सर्वज्ञात आत्मनः जन्मानि इति तो सर्वज्ञात आत्मनः यद इत्यादि से पक्षांतर बता रहे हैं गर्भे नु इस वाक्य का एक प्रकार से अर्थ बताया गया पदार्थ विवेक पूर्वक आत्मज्ञान वाक्य अर्थ ज्ञान आत्मज्ञान यानी वाक्य अर्थ ज्ञान हुआ ये एक प्रकार से आत्मज्ञान का प्रतिपादक गर्भे नुसन ये वाक्य है इसे बताया गया ये एक प्रक्रिया हुई आत्मज्ञान के निरूपण की दूसरी प्रक्रिया बताई जा रही है कि यदवा सर्वज्ञात आत्मन सकाशात यशा जन्म अन्वेदम तो यदवा करके प्रकारांतर बताया गया कि ऋषि वामदेव जी प्रथम वाक्य ये बता रहा है कि ऋषि वामदेव जी ने अपनी माता के गर्भ में रहते हुए ही आत्मा से ही जितना भी कार्य वर्ग हैं यहाँ देवानाम शब्द से उपलक्षित समस्त कार्य वर्ग उनके जन्म यानि उत्पत्ति को अनुवेदम यानि जाना अनु का पश्चात यानि शास्त्र तथा आचार्य उपदेश से पश्चात अवेदम याने जान लिया कि कार्य मात्र की उत्पत्ति सर्वज्ञ जो आत्मा है उसी से है क्योंकि मूल में तो ऐत्रे उपनिषद के प्रथम वाक्य ने बताया आत्मा एव इदम, आत्मा एव इदम एक आत्मा एक एव इदम अग्र आसित ये जो वाक्य है ये बताता है कि उत्पत्ति से पहले जगत के एक मेवादिती आत्मवस्तु ही थी तो कारण तो पूर्व में होता है ना, फिर सब कार्य जो है उसी से उत्पन्न हुआ इसलिए कहा गया कि सर्वज्ञात आत्मन हा सकाशात ये लोकानामेने वागादीनाम नाम ऐसा शास्त्र आचार्य उपदेश के पश्चात ऋषि वामदेव जी ने जाना ये गर्भ एवं अन्वेश अवेदम अन्व अहम इत्यादि का अर्थ निकलेगा ये शब्दार्थ बता करके तात्पर्य बताते हैं कि एतज्जन्म हेतुभूतम मूल कारण आत्मा ज्ञातवन अस्मी एतज्जन्म हेतुभूतम में एक शब्द वाघादि का परामर्श है वागादि से उपलक्षित कार्य मात्र का तो कार्य मात्र के जन्म का हेतुभूत जो मूल कारण है वो कौन है आत्मा और आत्मा यानी मैं मैं स्वयं ही समस्त संसार के उत्पत्ति का कारण हूं विवरत उपादान कारण हूं ऐसा ऋषि वामदेव जी ने जाना ज्ञातवान अस्मी यानी जगत का विवर्त उपादान कारण कहो या अधिष्ठान कहो मैं हूं ऐसा ज्ञान हुआ ये अंतर से भी इस वाक्य का यह अर्थ निकलेगा अब ये अनुवेदम में अनुशब्द का अर्थ किया पश्चात और किसके पश्चात तो शास्त्र आचार्य उपदेश के पश्चात ज्ञान सामग्री के पश्चात ये अनुशब्द का अर्थ है और अवेदम का अर्थ है जाना और कहां पर जाना तो गर्भ में ही तो माता के गर्भ में तो न तो शास्त्र है न तो शास्त्रोपदेष्टा आचार्य है यानी श्रवण नहीं है मनन नहीं है निधि नहीं है तो कैसे जाना फिर ज्ञान की सामग्री के बिना ही अनुशब्द तो कहता है कि ज्ञान सामग्री के अनंतर ये प्रश्न हो सकता है ना इसका उत्तर देने के लिए टीकाकार ने लिखा कि यद्यपि गर्भे ज्ञान सामग्री सामग्री नास्ति, तथापि पूर्व जन्म कृत एव निवृत्तो सत्याम गर्भे ही संभवती इति भावः ये इस प्रथम वाक्य का तात्पर्य निकलेगा निकलेगा भावार्थ निकलेगा। यद्यपि गर्भावस्था में श्रवणादि सामग्री नहीं है श्रवणादि ज्ञान सामग्री नास्ति। ज्ञान की सामग्री है श्रवणादि श्रवनादि और ज्ञान सामग्री में कर्मधारय समास है और ज्ञान और सामग्री में ष्टी तत्पुरुष समास और श्रवणादि में बहुरी समास ऐसे तीन समास हैं यहाँ पर श्रवणम आदि ये साम मनन आदि शब्द से लेना तानि श्रवण और फिर ज्ञानस्य सामग्री ज्ञान सामग्री यी तत्पुर और श्रवण च चौ ज्ञान सामग्री च ऐसा कर्म धारे करिए तो श्रवनादि रूप जो ज्ञान की सामग्री है ऐसा अर्थ निकलेगा तो श्रवणादि रूप ज्ञान सामग्री गर्भ में नहीं है श्रवनादि ही ज्ञान की सामग्री है और वो गर्भ में नहीं है यद्यपि तो भी कहते हैं तथापि पूर्व जन्म कृत श्रवणादि सामग्री वसाद एवं तो अनेक साधक जीवन बिताए हैं तब जाकर के अंत में ब्रह्म ज्ञान होता है तो पूर्व जन्म में जो श्रवण मनन निदिध्यासन किया है उन्हें कहा जाएगा पूर्व जन्म कृत श्रवणादि ज्ञान सामग्री शब्द से वो श्रवणादि सामग्री है और उसी के कारण क्या होगा प्रतिबंध निवृत्तो सत्याम जो भावी प्रतिबंध था भावी प्रतिबंध होता प्रारब्ध रूप और उसका भोग करके क्षय हो गया तो क्षय होते ही ज्ञान उत्पत्ति ही संभवती तो गर्भ में भी ज्ञान की उत्पत्ति संभव है इति ये अभिप्राय गर्भेनु सन्वेश अवेदम अहम देवानाम जनिमा विश्वा इस वाक्य का अब ये जो दूसरा वाक्य है मंत्र में शतम् मा पुरा इत्यादि इसकी व्याख्या भगवान भाष्यकार करना प्रारंभ करते हैं शतम् अनेकम इत्यादि से इसकी अवतरण टीका है इसे देखिए इत पूर्व काली दर्शयति शतम् इति तो इत पूर्वक काली बंधम दर्शयती इसमें इत इस सर्वनाम से इदम शब्द का ही रूप है ना इत तहसील प्रत्यय हो करके बना इतह। है अस्माद इति इत ऐसी इसकी उत्पत्ति होती है तहसील प्रत्यय तदित तो इत इस यह सर्वनाम परामर्शक है ज्ञानोत्पत्ति का ज्ञान का परामर्शक है तो इसलिए क्या होगा कि इतह यानी ज्ञानोत्पत्ते पूर्व कालीनम प्रतिबंधम दर्शेति ज्ञान ने जिसको निवृत्त किया वह जो प्रतिबंध है मुक्ति का मोक्ष का उसे बताया जा रहा है शतम इत्यादि से ये मोक्ष के प्रतिबंधक है ज्ञान के फल के प्रतिबंधक थे ज्ञान से ही उनकी निवृत्ति होती है उत्पन्न होते ही ज्ञान मोक्ष तो नित्य है ना और नित्य मोक्ष की अभिव्यक्ति में प्रतिबंधक जो हैं अध्यास उसका निवर्तक ज्ञान होता है इसे यहां पर बताया जा रहा है शतम्मा इत्यादि से तो इसलिए कहा कि इत पूर्व कालीनम बंधम दर्शेती ही उत्पत्ति से पहले जो प्रतिबंध था अनात्मा शरीरादि आदि में आत्माभिमान उस प्रतिबंध को बताया जा रहा है शतम ये मूल में है उसका अर्थ कर दिया अनेकम उसका भी अर्थ कर दिया बभ्यो ये आयसी का विशेषण है पुरह का विशेषण है पुरह के दो विशेषण है शतम और आयसी और पुरह शब्द का अर्थ है शरीरानी पुरह ये प्रथमाभोवचन है अरक्षण इस क्रियापद के कर्ता को बताता है पुरह शब्द पुर का अर्थ है शरीरानी तो शरीरानी अरक्षण यह अर्थ नहीं ऐसा अन्वय होगा शरीरों ने रक्षा की अरक्षण का अर्थ है रक्षा की किसने शरीर ने शरीरों ने जिन शरीरों ने रक्षा की वे शरीर कितने हैं तो कहते हैं शतम और शतम का वाचार्थ तो हो जाएगा सौ और लक्षार्थ है अनेक बहु यानी इस संसार में अनादिकाल से अभी तक केवल सौ ही जन्म नहीं हुए है ना बहु नाम जन्म नामते तो अनेकों जन्म हो गए हैं उन अनेकों जन्म में अनेकों शरीर में आत्माभिमान हुआ है तो अभी तक इस अनादि संसार में असंख्य जन्मों में असंख्य शरीरों में आत्माभिमान हुआ वे जो आत्माभिमान के आस्पद शरीर हैं, उनको शतम पुरह शब्द से लेना और ये कैसे हैं तो आ आयशी आयशी का अर्थ है लोहमय है तो जैसे लोहे का विकारभूत तो जो सांकल आदि होती है हथकड़ी बेड़ी ये सब होती है ना और जो जितना बड़ा अपराधी होगा उतने अधिक बेड़ियों से जखड़ा जाता है उसको और वो उसके द्वारा निकालना बड़ा कठिन होता है उन पास को तो ऐसे ये जितने भी शरीर हैं पुरह शब्दित वे आयसी के तरह आयसी हैं। अने लोह में जो पास है उन पासों के तरह पास है बेडियां है ये सारे शरीर तो लोहे की बेडियां जिस अपराधी को पहनाई गई हैं उस अपराधी को स्वतंत्र होने से रोकती है ना अपने में ही सुरक्षित रखती है बंधन में सुरक्षित रखती है ऐसे इन इस संसार में अभी तक जितने भी अहमास्पद शरीर हुए हैं ज्ञान होने से पहले तक उन सब शरीरों ने क्या कर दिया था मुझे उस अपराधी के तरह अपने में ही जकड़ करके रखा था अपने में ही सुरक्षित करके रखा था स्वतंत्र होने से रोका था ये पुरह शतम आयसी ही पुरह माम अरक्षण माँ का अर्थ माम द्वितीय का बहुवचन एक वचन है और मां का अर्थ अहम अर्थ और अहम अर्थ जो मैं हू उसे र, आ, सुरक्षित रखा था लेकिन कहां पर अपने में जैसे पेटी में कुछ बंद करके रखा जाए तिजोरी में कुछ बंद करके रखा जाए तो वो बाहर स्वतंत्र सो, नहीं है ना बंद है ऐसे इसी अपने शरीरों में ही बेड़ी स्थानीय शरीरों में ही शरीरों ने मुझे बांध करके रखा था अरक्षण और अब क्या हुआ ज्ञान हुआ मुझे तो तो ऋषि वामदेव जी दृष्टांत के द्वारा बताते हैं ज्ञान ने क्या कर दिया मुझे इन शरीर रूपी बेड़ियों से छुड़ा दिया इसे समझाने के लिए दृष्टांत है सेनो जवसा ये तो जैसे सेन पक्षी जाल में फंसा हुआ जाल में प्रतिबद्ध सेन या पिंजड़े में प्रतिबद्ध सेन वो क्या करता है जोर से जब साकार निकलेगा वेग है ना वो उड़ता है और जाल को जाल से मुक्त हो जाता है ऐसे ही इस समय आत्मज्ञान रूप जो वेग है उससे मैंने क्या किया तो निरदियम यानी निकल गया इस शरीर से ये आगे बताया जा रहा है इसलिए कहते हैं कि शतम यानी अनेकम बभ्यो माँ का अर्थ कर दिया माम अनुवादेश में महादेश हुआ है तो मा यानी माम पुरह यानी आयस्यो लोहमय आयस्य का, आयसी का अर्थ कर दिया आयस्य और आयश्य का भी अर्थ कर दिया लोहमय अने लोहे की जो श्रृंखला होती है सांकल होती है वो जैसे बांध करके रखती हैं अपराधी को ऐसे इन शरीरों ने मुझे बांध करके रखा था तो लोहे लोह इव अभेद्यानि शरीर इति अभिप्राय तो जैसे लोहे की बेड़ी को तोड़ना कठिन होता है ऐसे ही इन शरीरों में से आम अभिमान को निकालना बड़ा कठिन है ये अभेद्य है शरीर तो इन शरीरों ने क्या किया तो अरक्षण अरक्षण कार्य करती है, करते हैं रक्षित वत्य पूरा शब्द स्त्रीलिंग है ना इसलिए रक्षित वत्य प्रथमा का बहुवचन है संसार पास निर्गमनात अधो कब तक अपने में सुरक्षित रखा शरीरों ने तादात्म्य अभिमान करा करके कहते हैं संसार पास निर्गमनात अध का अर्थ है पहले संसार पास निर्गमन है एक प्रकार से ज्ञान उत्पत्ति के समय ही होता है नहीं है इसलिए ज्ञान उत्पत्ति अवस्था को लेना है संसार पास निर्गमन शब्द से और उससे यानी पहले पूर्व काल में अध शब्द पूर्व काल का परामर्शक है तो पूर्व काल में इन शरीरों में मुझे जकड़ करके रखा हुआ था अपने में ही और जैसे ज्ञान हुआ तो इन शरीर रूपी साकल को हमने तोड़ दिया इसे समझाने के लिए दृष्टांत है कि सेना सेन जालम भित्वा जवसा तो जैसे सेन पक्षी बाझ अपने वेग से उड़, उड़ करके जाल का भेदन करता है ऐसे ही आत्मज्ञानकृत सामर्थ्य न आत्मज्ञान से उत्पन्न हुआ जो सामर्थ्य है वीर्य है उससे निरदीयम यानी निर्गत स्मी निरदीयम में पूर्वक ओ धातु है कौन सा कौन सा धातु होगा एक ओंग धातु भी है दे और देंग, वो भी दा संज्ञा होती है दय के स्थान पर आदेश होता है ना और बनता है आत्मनिपदी धातु है तो और आगे है ये उसका है ना विधि लिंग का तो उसके स्थान पर हो जाता है उत्तम पुरुष में ईट हुआ इट के स्थान पर और ये आदेश होता है यम ऐसा और ये सुन आगम भी होता है ना क्या हो? यंग क्या होता है यंग होता है क्या लंग विधि लिंग में लंग में हा लट आड़ आगम भी हुआ है ना इसलिए लंग लकार तो लंग लकार में निरदियम ये बना है निरउपसर्ग है और अट आगम है और दा धातु में दियम ये बन जाता है अदियम ये लुंगलकार का रूप है और निरउपसर्ग है तो निरदियम का अर्थ निकलेगा भेदन कर दिया भेदन क्रिया का कर्म होगा शरीर शरीर का जो प्रवाह चला आ रहा था शरीर में आत्माभिमान चला रहा शरीर के टुकड़े कर दिया ऐसा नहीं शरीर में जो तादात में अभिमान था अध्यास उसका भेदन कर दिया उसका भेदन है उसमें सत्यत्व बुद्धि नहीं रही अब शरीर में अहम अध्यास सत्य नहीं रहा ये निरधियम का अर्थ निकलेगा इसलिए निर्गत तो, निर्गत तो ये अर्थ कर रहे हैं <coughs> तो आत्मज्ञान से निष्पन्न हुए सामर्थ्य से उस शरीर प्रवाह से मैं बाहर हो गया अभी तक शरीर में तादात्म्य अभिमान करता आ रहा था जो वह तादात्म्य अभिमान नहीं रहा नू शब्द शुरू में बताया था ना वितर के अर्थ में वितरक अर्थ में उसी का अर्थ करते हैं अहो इत्यादि इसके पहले टीका में टीकाकार ये जो अधो अध लिखा है ना दो दो प्रकार टीका में है दोनों भी हैं दो टीकाकार के अनुसार दोनों पाठ है किसी पुस्तक में अधो टीका लिखने से पहले से ही अथो अथोधोथ ऐसा पाठ है दोनों का भी अलग अलग अवतरण लिखते हैं टीकाकार अभेद्या इस प्रतीक के बाद में तत्व ज्ञानम अंतरात तत्प्रवाह अविच्छेदात इत्यथ ये तो का अर्थ कर दिया ठीक है अभेद्य इसका अर्थ था आयसी इस दृष्टांत से निकाला था और उस अभेद्यानि का अर्थ है तत्व तो ज्ञान के बिना शरीर प्रवाह का विच्छेद नहीं होता है इसलिए उन्हें अभेद्य कहा गया अब अध कर रहे हैं कि अथो लोके शू लोकेकृष्ट लोके अरक्षण पर? कहा तो टीका में पहले प्रतीक क्या लिखा है आधो, आधो, आधो प्रतीक है और फिर टीका में है आथो और दूसरा एक है प्रतीक आधो अथेति ऐसे दो तो उसमें से अधो अध जो पहला प्रतीक है उसका अर्थ कर रहे हैं अथो दूसरे में भी हां पहले प्रतीक के बाद में टीका में जो टीका शुरू ही मोटे अक्षर से प्रतीक है बारीक अक्षर से तो टीका का प्रारंभ हो रहा है अथो से आ, इस प्रतीक के हिसाब से अधो होना चाहिए उसमें कैसा हाँ हाँ कैलाश वाली पुस्तक में आधो होना चाहिए ऐसा आप कह रहे हैं वो दूसरी पुस्तक में आधो लिखा हुआ है क्या हा? टीका में कौन कौन सी से प्रकाशित है अच्छा टीका है हाँ तो यहाँ आठो के जगह आधो होना चाहिए टीका में भी उस पहला जो प्रतीक है आधो, आधो इति इसके बाद में जो टीका शुरू हो रही है मोटे अक्षर से वहां आधो लिखा है होना चाहिए अधो आधो लिखा है ना हाँ तो ठीक है यानी कैलाश में भी पुरानी जो टीका है यानी पुराना जो प्रकाशन है पुराने प्रकाशन में तो अधो ही लिखा हुआ है यहां पर भी अधो होना चाहिए नए में भी तो अधो यानी अधो शब्द का अर्थ है निकृष्ट लोक अध का अर्थ कर रहे हैं निकृष्ट लोक इस अभिप्राय से लिखते हैं कि लोकेशु एवं निकृष्ट लोक। लोकेशु अथो लोकेशु एवं इतने का अर्थ कर दिया निकृष्ट लोकेशु एवं इसमें से लोकेशु एव का तो अर्थ वही रखा लोकेशु एवं और आधो आथो आधो ये विशेषण है उसका अर्थ कर दिया निकृष्ट तो निकृष्ट लोकेशु एव ये अर्थ निकलेगा किसका अध शब्द का तो निकृष्ट लोकों में ही अरक्षण अरक्षण का अर्थ है की, रक्षा किया ने वहीं पर वहां से अलग होने नहीं दिया मुझे मैं तो हूं असंग व्यापक अपरिचिन्न तो अपरिचिन्न स्वरूपता से मुझे दूर रखा अपने आप में ही अवबद्ध करके रखा तो ये जो शरीर है चाहे मनुष्य का शरीर हो या मनुष्य से निकृष्ट शरीर हो या मनुष्य से उत्कृष्ट शरीर हो देवादि का शरीर भी हिरण्यगर्भ का शरीर भी लेकिन शुद्ध स्वरूप जो है उसकी अपेक्षा निकृष्ट ही माना जाएगा ना? तो ये जो शरीर है ये अभी तक ज्ञान होने से पहले या तो कभी पुण्य कर्म हुए हैं तो देवादि के शरीर मिलते थे पाप कर्म का फल भोगने के लिए निकृष्ट पशुआदि शरीर मिलते थे और पुण्य पाप की समान अवस्था में मध्यम यौनी मनुष्य शरीर ही मिलता था इन आत्मज्ञान से पहले कभी भी शरीर रहित तो मेरी अवस्था नहीं थी विध्य अवस्था में मैं नहीं था कोई न कोई देह धारण करके ही रहता था देहधारी बन करके ही रहता था ये देहधारी बन करके रहना ही निकृष्ट लोक में रक्षित होना है अरे किसने किया शरीरों ने अपने आप में ही मुझे बद्ध करके रखा था कब आत्मज्ञान से पहले और यदवा करके पाठांतर मानते हैं भाष्य में अथो अधो अथ ऐसा उसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार यदवा इति इोतम पदम अथ इथे व्याचे अधो अथ तो यदवा यानी अथवा अथ अध जो श्रोत पद है यानी श्रुति में प्रयुक्त पद है अध पद मूल में आया हुआ है उसका अथ इस अर्थ में व्याख्यान करते हैं भगवान भाष्यकार अधो अथ इत्यादि से तो इसके अनुसार फिर वहां पर भाष्य में अधो ऐसा न हो करके अधो अथ ये पाठ रहेगा द्वितीय प्रकार के अनुसार और उस अथ शब्द का अर्थ बताया टीकाकार ने अधो का अर्थ भाष्कार भगवान ने अथ बताया और अथ शब्द का अर्थ करते टीकाकार अनंतरम अथ यानी अनंतरम यानी इदानीम अनंतरम का अर्थ अर्थ अनंतरम हुआ अनंतरम का अर्थ हुआ इदानीम और इदानीम का सात नंबर टिप्पणी में टिप्पणी कार अर्थ किया अनंतर पर तो टिप्पणी है ना गुरु शास्त्र प्रसादात तत्व ज्ञान उदयानंतरम गुरु और शास्त्र के प्रसन्नता से जब तत्व ज्ञान उत्पन्न हुआ तब अथ शब्द का अर्थ निकलेगा ज्ञानवस्था तो अध शब्द का अर्थ निकलेगा ज्ञान अवस्था मूल मंत्रस्थ अध शब्द का द्वितीय व्याख्यान के अनुसार मंत्र द्रष्टु अभिप्राय आह अहो इति यहां आठ का अंक दिया है क्या मिस्टेक नहीं है लेकिन बहुत मोटे अक्षर में छपा गया टिप्पणी है बाकी सब जो अंक है ना एक छोटे उसमें लिखे जाते थे ये बड़ा कर दिया जैसे किसी श्लोक का नंबर दिया हो होना चाहिए छो... आठ तो होना चाहिए बराबर ठीक है लेकिन छोटे उसमें आकार में होना चाहिए था जैसे सात है छह है पांच है हा? छोटे में दिया है पुरा, पुराने में नए में थोड़ा सुधार करना होता है ना इसलिए सुधार करके लिखा है तो मंत्र तो है आठ नंबर कि इति इति इति पुरो वाक्यान्त अहो पदम मंत्रद्रष्टुरिप्रायन टीकाकृत इति टीकाकृत्य आदा वेवतु वाक्यस्य इति क्य प्रतिमा समझ में आ आठ नंबर टिप्पणी समझ में आ गई आगई न मंत्रद्रष्ट अभिप्रा आह मंत्रा मदेव जी हैं और मंत्र दृष्टा जो वामदेव जी हैं उनका अभिप्राय बताया जा रहा है क्या अभिप्राय बताया जा रहा है तो ये कहते हैं कि अने पूर्ववाक्यांत एव अनुति आहो पदम अहोती अहो पदम इति मन अन्वेति ऐसा लिखा हुआ है इति ऐसा होना चाहिए इकार की मात्रा की तो पूर्ववाक्या मन टीकाकृत यानी अहो इस पद का पूर्ववाक्य के साथ ही पूर्ववाक्य के अंत में ही अन्वय होता है इति मन्नेते टीकाकृत का मतलब ये जो पूर्ण विराम है निर्गत अहो ये भाष्य में जो अहो पद है ना उसका अन्वय अस्मि के पह, बाद में यानी वाक्य के अंत में पूर्व वाक्य पूर्ववाक्यांत ये पूर्ववाक्यांत ये पूर्व सप्तमे अंत है तो अहो यहा पूर्ण विराग होगा इस कथन के अनुसार तो अने न पूर्ववाक्या एवं अन्वेति अहो इति पदम इति मतें टीकाकृत यानी टीकाकार का ऐसा मानना है कि अहो इस पद का अन्वय पूर्ववाक्य के अंत में होगा तो पूर्ववाक्य कौन सा है ये हाँ, आत्मज्ञानकृत सामर्थ्य न निरदीयम निर्गतस्मी अहो यहां पर अन्वय होगा यानी वाक्य अहो के पास समाप्त होगा अस्मी के पास नहीं ऐसा टीकाकार का मानना है ये इस वाक्य का अर्थ निकलेगा और आदा आदो ये तू वाक्य अन्वयम अर्ति तत इति प्रयोग प्रयोगदर्शना प्रतिमा और तत शब्द से लेना अहो ये पद ये जो दूसरा टिप्पणी में लिखा है ना कि आदा आदावेव तू वाक्य अन्वय अर्हति तत् तत् वाला जो तत शब्द है ये अहो पद का परामर्शक है तो तत इति यानी अहो इति पदम अहो यह पद वाक्य के आदि में ही अन्वय, अन्वय योग्य है ऐसा प्रतिमा ये टिप्पणीकार कह रहे हैं कि ऐसा हम हमें प्रतीत होता है इति प्रतिमा अर्थ निकलेगा ऐसा हमें प्रतीत होता है क्यों कहते प्रयोग दर्शनात तो यहां जो प्रयोग देखा गया है उसके अनुसार क्योंकि भाष्य में भी पूर्ण विराम श्रृंगिरी वाले में कहा है निर्गत स्मी यहां पूर्ण विराम है या अहो के बाद में है भाष्य में भाष्य दूसरे प्रकाशन में मेंश्मी के बाद है हाँ तो इसलिए टिप टिप्पणीकार टि, टि, टि, टि, टि, कहते हैं कि प्रयोग यानी टीकाकार तो मान रहे हैं कि अहो पद का प्रयोग पूर्व वाक्य के अंत में होगा ऐसा टीकाकार का मानना है आठ नंबर टिप्पणी में दो वाक्य लिखे हैं ना पहला वाक्य टीकाकार के मान्यता के अनुसार लिखा है कि टीकाकार को ऐसा लगता है टीकाकार का आ, आ, आ, मानना ऐसा है ये प्रतीत होता है कि किससे वो जो मंत्र दृष्टु अभिप्रायम आह यह बता करके टीकाकार का ये अभिप्राय प्रतीत होता है कि पूर्व वाक्य के अंत में ही अहो पद का प्रयोग है और लेकिन भाष्य में भाष्यकार भगवान ने अहो पद को वाक्य का अंतिम अवयव न मान करके उत्तर वाक्य का प्रारंभ का अवयव माना है प्रथम अवयव माना है प्रथम पद माना है ना? प्रयोग दर्शनात् अर्थ निकलेगा यानी भाष्य में द्वितीय वाक्य के प्रारंभ में अवो पद का प्रयोग देखा जा रहा है सभी प्रकाशन में श्रृंगे के प्रकाशन में भी यहां कैलाश के भी अन्य अन्य प्रकाशन भी देखे हैं उन बड़े महाराज जी ने टिप्पणी कार है बड़े महाराज जी और उन्होंने ये कहा कि प्रयोग को देखते हैं तो उत्तर वाक्य का आदि अवयो ही अहो ये पद हैं ऐसा प्रतीत होता है ये ध्यान में आ? तो यहां टीका टीकाकार के मत से सहमति टिप्पणीकार की नहीं है ये स्पष्ट हुआ ना आगे है भाष्य में अहो गर्भ एव सयानो वामदेव ऋषि एवं वाच एतत। ये तत्त ये वाक्य है इसमें पहले अहो इति का अर्थ करते हैं टीकाकार कि ईदम आश्चर्य मम इति उक्तवान् तो कहते हैं मंत्रवाईद आश्चर्य ये बड़ा आश्चर्य है आश्चर्य का कारण क्या है तो जैसे प्रथम वाक्य के दो अर्थ किए थे ना टीका में टीकाकार ने तो द्वितीय अर्थ के अनुसार ये बताया गया था कि सर्वज्ञ जो आत्मा है यानी मैं हूं उसी से समस्त संसार की निष्पत्ति हुई है ऐसा मैंने जाना है ये लिखा था ना इसका अर्थ हुआ कार्य तो कारण के अधीन होता है ना तो ये जो आयसी और शतम पुरह ये पूर्व शब्दित शरीर है भले ही लोह के श्रृंखला के तरह अभेद्य है लेकिन ये कार्य है ना जड़ वर्ग है कार्य है और वो कारण भूत चेतन जो आत्मा है मैं चेतन आत्मा मैं हूं ना तो ये मेरे अधीन है मेरे कार्य कारण के अधीन होता है के अनुसार आत्मा के अधीन हुआ ये शरीर तो वो श, श, शरीर जिसके अधीन है उसी को अपने में बांध करके कैसे रख सकता है नहीं रखना चाहिए लेकिन प्रती तो ऐसी हो रही है कि शरीर बंधे हुए हैं ये महान आश्चर्य है ये, ये यहां पर नौ नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार लिखते हैं इदम आश्चर्यम पर टिप्पणी है कि मद अधीन सिद्धि को पी जड़वर्ग जड़ वर्ग से लेना कार्य वर्ग को पदार्थ को तो जितना भी अनात्म जात है वह मद अधीन है यानी आत्मा के अधीन है मद अधीन सिद्धि का है मेरे से ही सिद्ध होता चेतन से जड़ की सिद्धि होती है तो चेतनम माम कथम अरुंधे अरुंध अरुन्धि तो चेतन जो मैं हूं उस मुझे कैसे बांध करके रख सकता है रोक करके रख सकता है अवरुद्ध करके रख सकता है तो कथम शब्द आक्षेपार्थम है का मतलब नहीं रख सकता जड़ जो है चेतन को अवरुद्ध करके नहीं रख सकता लेकिन ये जड़ से ही चेतन अवरुद्ध हुआ है ऐसी भ्रांति हो रही है ये भ्रांति गलत है ये यहां पर कहा जा रहा है तो इद आश्चर्य मम इस अभिप्राय से मंत्र उत्तर आश्चर्यचकित होकर वामदेव ऋषि ने इस मंत्र का कथन किया मंत्र दृष्टा ऋषि के मुख से मंत्र निकला मंत्र मंत्रद्रष्ट नाम निर्देश पूर्वक तस्य तस्पर्य वक्तम गर्भ एवेत इत्यादि ब्राह्मणम तो ये जो जवसा निरदीयम यहां तक मंत्र है और निरधियम के बाद में इति शब्द है यह इति शब्द मंत्र के समाप्ति का द्योतक है और बाद में जो इीति के बाद वाक्य आया है गर्भ एव एत से लेकर के एव वाच यहां तक का ये ब्राह्मण वाक्य है इसे स्पष्ट कर दिया टीकाकार ने कि मंत्र द्रष्टुर नाम निर्देश पूर्वक तस्तात्पर्य वक्तुम गर्भ एव इत्यादि ब्राह्मण वाक्यम तो मंत्र द्रष्टा जो ऋषि हैं है वा, उनके नाम निर्देश पूर्वक यानी वामदेव जी वामदेव शब्द का भी प्रयोग आया ना इसमें ब्राह्मण वाक्य में वो है मंत्र दृष्टा ऋषि का नाम निर्देश तो नाम निर्देश पूर्वक क्या है कि तस्य मंत्र यानी तस्य तात्पर्य वक्त गर्भ एव तो तस् से लीजिए मंत्र को तो मंत्र के तात्पर्य को बताने के लिए गर्भे इत्यादि ब्राह्मण तो गर्भे इत्यादि ब्राह्मण वाक्य है तो ये तात्पर्य किसका तो दस नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने कहा तात्पर्य पूर्व ब्राह्मणोक्त अर्थ जात विषयकम यहां विषयकम हुआ है क्ष पूरा होना चाहिए विषयकम् दस नंबर में तो पूर्व ब्राह्मण शब्द से तो लेना प्रथम अध्याय तथा द्वितीय अध्याय के चार कंडिकात्मक वाक्य ये पूर्व ब्राह्मण है और केवल पूर्व में भी ब्राह्मण शब्द का प्रयोग जो आया वो ये ब्राह्मण गर्भ एव एत सयान इत्यादि ये भी ब्राह्मण वाक्य बीच में मंत्र है गर्भेनु से लेकर के निरदीयम इति यहां तक मंत्र वाक्य है तो पूर्व ब्राह्मण का ब्राह्मणोक्त जो तात्पर्य है अर्थ है तद विषयक तात्पर्य तात्पर्य शब्द का अर्थ निकलेगा यहाँ के कि मंत्र द्रष्टुर नाम निर्देश पूर्वक गर्भ एव इत्यादि ब्राह्मणम तो गर्भ एव इत्यादि ब्राह्मण वाक्य हुआ तदव्याच इस ब्राह्मण वाक्य की व्याख्या भगवान भाष्यकार कर रहे हैं आहो ये पद तो उत्तर वाक्य का ही प्रथम पद है अहो यानी आश्चर्य है क्या आश्चर्य है तो गर्भ एव सयानो वामदेव ऋषि एवं वाच येदे गर्भ में निवास करते हुए ही सयान का निवास करते हुए ही तो गर्भ में निवास करते हुए ही ऋषि वामदेव जी ने ये, ये, ये ताच ऐसा अनु करना वाच का कर्म है ये तत्पदार्थ और ये तत्पदार्थ ये तत् शब्द परामर्शक है पूर्व ब्राह्मण उक्त अर्थ का पूर्व ब्राह्मण यानी प्रथम अध्याय और इस अध्याय के चार वाक्य चार खिकात्मक इन इस पूर्व ब्राह्मण का परामर्शक होगा ये शब्द इस ब्राह्मण के द्वारा उक्त अर्थ का परामर्शक होगा तो प्रथम अध्याय तथा द्वितीय अध्याय के चार कंडिकात्मक वाक्य के अर्थ को ऋषि वामदेव जी ने वाच यानी कहा क्या यही तो कहा है इस मंत्र के द्वारा कि मैंने जो, जो अभेद्य शरीर थे उनका आत्मज्ञान से भेदन कर दिया उनसे मैं निकल आया यानी मुक्त हो गया अध्यास की निवृत्ति हुई आत्मज्ञान से यही बात प्रथम अध्याय तथा पूर्ववर्ती चार कंडिकाओं ने बताई है ओ